महाभारत शांति पर्व अष्टपचा शतमोध्याय समस्त अनर्थों का कारण लोभ को बताकर उससे होने वाले विभिन्न पापों का वर्णन तथा श्रेष्ठ महापुरुषों के लक्षण युधिष्ठिर्वाच पाप सेष्ठान यत पापम प्रवर्तते एक तदीक्षा्य हम श्रोतु तत्व भरतर्षभ युधिषि ने पूछा भ्रष्ट में यथार्थ रूप से यह सुनना चाहता हूँ कि पाप का अधिष्ठान क्या है और किससे उसकी प्रवृत्ति होती है पापस्य एक लो महाग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते भीष्मी ने कहा नरेश्वर पाप का जो अधिष्ठान है उसे सुनो एकमात्र लोभ ही पाप का अधिष्ठान है वह मनुष्य को निगल जाने के लिए एक बड़ा ग्रह है लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है अतः पापम अधर्मचा दुखम अनुत्तम नृत्या मूलमेत अधिध पाप कृतो जना लोभ से ही पाप अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है सठता तथा तो छल कपट का भी मूल कारण लोभ ही है इसी के कारण मनुष्य पापाचारी हो जाते हैं लोभात क्रोध प्रभुति लोभात काम प्रवर्तते लोभान मोह चमा परासुता लोभ से ही क्रोध प्रकट होता है लोभ से ही काम की प्रवृत्ति होती है और लोभ से ही माया मोह अभिमान उदंडता तथा पराधीनता आदि दोष प्रकट होते हैं अभी प्रवर्तते। अहंस असहनशीलता निर्लजता सम्पत्तिनाश धर्म चिंता और अपयस ये सब लोभ से ही संभव होते हैं अत्याग्चातर्ष विक्रम चाग्रिया कुल सर्वभूते मदस्था सर्वूते भीद्रोह सर्वूते सत्तिभूत सर्वभूते स्वनाजव लोभ से ही कृपणता अत्यन्तृष्णा शास्त्र विरुद्ध कर्मो में प्रवृत्ति कुल और विद्या विषय अभिमान रूप और ऐश्वर्य का मध समस्त प्राणियों के प्रति द्रोह सबका तिरस्कार सबके प्रति अविश्वास तथा कुटिलतापूर्ण बर्ताव होते हैं हरणम परवृत्ता नम पर वाग्वेगो विमर्शनम वाग मनसो वेगो निंदा वेग उपस्थो दर्जो मृत्युग्च्च दारुण ऐसा वेगस् बलवान्थ्या वेगस् दुर्जय रसवेगस् दुर्वाज स्रोत्रवेगस् दुच्छह कुत्सा कथाचर्य पापम दुषिता साहसना चर्व आकारिया क्रिया परा धनका पराई स्त्रियों के प्रति बलात्कार वाणी का वेग मन का वेग निंदा करने की विशेष प्रवृत्ति जननेन्द्रिय का वेग उधर का वेग मृत्यु का भयंकर वेग अर्थात आत्महत्या ईर्षा का प्रबल वेग मिथ्या का दुर्जय वेग अनिवार्य रत्नेन्द्रिय का वेग श्रोत्रेंद्रिय का वेग घृणा अपनी प्रशंसा के लिए बढ़ चढ़ बातें बनाना मसरता, पाप दुष्कर्कर्मो में प्रवृत्ति न करने योग्य कार्य कर बैठना इन सब का कारण भी लोभ ही है जातौ बाल्य च कौमारे यौवने चापि मानवा न सदन न सत्यज्यात्मकम जिर्जत यो न जिर्यत जिता पूरी शक्यो लोभ प्राप्त निभर तो या भी आप गा पुरुष पूर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्मकाल में बाल्यावस्था में तथा कौमार और यौवनावस्था में जिसके कारण अपने बुरे कर्मों को छोड़ नहीं पाते हैं जो मनुष्य के वृद्ध होने पर भी जीर्ण नहीं होता वह लोभी है जिस प्रकार गहरे जल वाली बहुत सी नदियों के मिल जाने से भी समुद्र नहीं भरता है उसी प्रकार कितने ही पदार्थों का लाभ क्यों न हो जो हो जाए लोभ का पेट कभी नहीं भरता है न प्रहेशति यो लाभ न नृप्यति यो न देवि गंधर्भ गंधर्भि नास न ना महोरघि ज्ञाती निपत न सर्वभूतगण तथा लोभी मनुष्य बहुत सा लाभ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता भोगों से वह कभी तृप्त नहीं होता नरेश्वर न देवताओं न गंधर्वों न असुरों न बड़े बड़े नागों और न ना संपूर्ण भूत भूतगणों द्वारा ही लोभ का स्वरूप यथार्थ रूप से जाना जाता है स लोभ सहकोशे नित्योचितात्मना दंभों द्रोह निद्रा निंदा च पशून्यमसर भवंते जितने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है उस पुरुष को चाहिए कि वह मोह सहित लोभ को जीते कुरनंदन दम्भ द्रोह निंदा चुगली और मत्सरता ये सभी दोष अजितात्मा लोभी पुरुषों में होते हैं सो महांत शास्त्राणी धारियंते बहुश्रुता हाल्प विद्वान बड़े बड़े शास्त्रों को कर लेते हैं, हैं। पर लोभ में फंस कर उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे निरंतर क्लेश उठाते रहते हैं द्वेष क्रोध पृथक्ता शिष्टाचार बहिष्कृता अंत क्रूरा गोपा छन्ना त्रिनह धर्म वह जगत वे दोष और क्रोध में फंसकर कर शिष्टाचार को छोड़ देते हैं और ऊपर से मीठे वचन बोलते हुए भी भीतर से अत्यंत कठोर हो जाते हैं उनकी स्थिति घास फूस से ढके हुए कुएं के समान होती है वे धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले क्षुद्र मनुष्य धर्मध्वजी होकर धर्म का ढोंग फैलाकर जगत को लूटते हैं कुरते च बहुन्मागा हेतु तो बलमाश्रिता सता मार्गान बिलम पंते लोभाग्या युक्त बल का आश्र लेकर बहुत से मार्ग खड़े कर देते हैं तथा लोभ और अज्ञान में स्थित किए हुए मार्गों अर्थात धर्माओं का नाश करने लगते हैं धर्म से हरियम से लोभग्रस्ते दुरात्म भी झा झाक्रिय संस्था तथा सा लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषों द्वारा अपहरित अर्थात विकृत होने वाले धर्म की जो जो स्थिति बिगड़ जाती या बदल जाती है वह उसी रूप में प्रचलित हो जाती है दर्प क्रोध स्वप्नो हर्षो को, को दृश्यंत लुब्ध बुद्धिंदन जिनके बुद्धि लोभ में फसी हुई है उन मनुष्यों में दर्प क्रोध मध दुस्वप्न हर्ष शोक तथा अत्यंत ये ही दोष दिखाई देते हैं एतान, एक ज्ञान वक्षा शुचि प्रतान जो सदा लोभ में डूबे रहते हैं ऐसे ही मनुष्यों को तुम अशिष्ट समझो तुम्हें शिष्ट पुरुषों से ही अपनी शंकाएं पूछनी चाहिए पवित्र नियमों का पालन करने वाले उनशिष्ट पुरुषों का मैं परिचय दे रहा हूँ ये स्वावृत्ति भयम नास्ती परलोक भयम न च नामिशेश प्रसंगो सी ना न जिन्हें फिर संसार में जन्म लेने का भय नहीं है परलोक से भी भय नहीं है जिनकी भोगों में आसक्ति नहीं है तथा प्रिय और अप्रिय में भी जिनका राग द्वेष नहीं है शिष्टाचार प्रिय जेशोदेश प्रतिष्ठित सुखम दुखम समम ये शाम सत्यम ये शाम पराजनम जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है जिनमें इंद्रिय संचय प्रतिष्ठित हैं जिनके लिए सुख और दुख समान है सत्य जिन है जिनका परम आश्रय है धाता रो नही दयाथ पितुक्ता वे देते हैं लेते नहीं उनमें स्वभाव से ही दया भरी रहती है वे देवताओं पितरों तथा अतिथियों के सेवक होते हैं और सत्कर्म करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं सर्वोपकारिणो वीरा सर्वधर्माुपाल सर्वभूत हिताश सर्व तेजा वे वीर पुरुष सबका उपकार करने वाले संपूर्ण धर्मों के रक्षक तथा समस्त प्राणियों के हितैषी होते हैं वे परहित के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं न तुम चाल धर्म व्यापार कारिण नृत्तम साधु उन्हें सत्कर्म से विचलित नहीं किया जा सकता वे केवल धर्म के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने जिसका पालन किया है उसी सदाचार का वे भी पालन करते हैं उनका वह आचार कभी नष्ट नहीं होता सिता, तेसे फिर वे किसी को भय नहीं नहीं दिखाते चपलता नहीं करते उनका स्वभाव किसी के लिए भयंकर नहीं होता है वे सदा सन्मार्ग में ही स्थित रहते हैं उनमें अहिंसा नित्य प्रतिष्ठित होती है ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का ही सदा सेवन करना चाहिए काम ये चप्रिक्षचा। जो काम और क्रोध से रहित ममता और अहंकार से शून्य उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म मर्यादा को स्थिर रखने वाले हैं उन्हीं महापुरुषों का संग करो और उनसे अपना संदेह पूछो धनार्थम नशोर्थम धर्मस्ते अवश्यम कार्य शरीर से क्रिया तथा युधि उनका धर्म पालन धर्म बटोरने या यश कमाने के लिए नहीं होता वे धर्म तथा शारीरिक क्रियाओं को आवश्यक कर्तव्य समझकर ही करते हैं न भयम क्रोध चापल्य न शोकस्ते सुविध्य न धर्मदज न गुजम कच्चदिता अह उनमें भय क्रोध चपलता तथा शोक नहीं होता वे धर्मध्वजी पाखंडी नहीं होते किसी गोपनीय पाखंड पूर्ण धर्म का आचरण नहीं लेते हैं ये, ये पुनः कुंती नंदन जिनमें लोभ और मोह का अभाव है जो सत्य और सरलता में स्थित है तथा कभी सदाचार से भ्रष्ट नहीं होते हैं ऐसे पुरुषों में तुम्हें प्रेम रखना चाहिए ये नृष्य लाभेशु नाभेशुस ला निर्मंकारा सत्समदर्शिन लाभालाभ सुख दुखे चंता प्रिया प्रिम जीवित सामने सर्विमारण बुभुस्ताम सत्पते धर्म्रियास्ता सो महानावाह दैवा सर्वे गुणवंत शुभा शुभे वा प्रला था जो लाभ में हर्ष से फूल नहीं उठते हानि में व्यथित नहीं होते ममता और अहंकार से शून्य है जो सर्वदा सत्वगुण में स्थित और समदर्शी होते हैं जिनके दृष्टि में लाभ हानि सुख दुख प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण समान है जो सुदृढ़ पराक्रमी आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक और सत्वमय मार्ग में स्थित हैं उन धर्म प्रेमी महानुभावों की तुम सावधान और जितेंद्रीय रहकर सेवा सत्कार करो ये सब महापुरुष स्वभाव से ही बड़े गुणवान होते हैं शुभ और अशुभ के विषय में उनकी वाणी यथार्थ होती है दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले होते हैं इति श्री महाभारत शांति पर्वी आपद धर्म परवड़ी आपन मूलभूत दोष कथने अष्ट पंचाशद्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में आपत्ति के मूलभूत दोष का वर्णन विषयक एक सौ अंठावनवा अध्याय पूरा हुआ